Oh स्वभाव बन गया अंतर आत्मा को तो देखने के स्वभाव नहीं में आत्मा को विषय तो की तरफ ही कर सकते हैं इंद्रिया अपने विषयों में लाभायक है कोई धीरे पुरुष होगा विवेकी छीर निर्भर विवेकी आत्मा अनात्मा विवेक कर सकता हो ऐसा पुरुष उन जो बाहर जाने वाले इंद्रियों को भीतर की तरफ करके जैसे नदी का कर, प्रतिश्रोध करना उल्टा कर देना ये चल जाना माने अधमन में नदी के लिए स्वाभाविक है और उसको ऊपर लाने के लिए बड़ी कठिनाई है बहुत बहुत आदि लगाना पड़ेगा जाने क्या क्या बनाना पड़ेगा उस तरह से कोई धीरे पुरुष इंद्रियों को अंतर्मुखी वृद्धि करना मैंने विषयों से जब छोड़ा देता था, था यही है इंद्रियों छुड़ जाती है विषयों से तो मन शांत होने के साधन बन जाएगा इंद्रियों के माध्यम से मन विषयों में जाना है अपने आप नहीं जा पाता तो जब इंद्रिया विषय में जाना बंद हो जाए तो मन शांत हो एकाग्र हो जाएगा फिर आत्मा की तरफ मनोवृत्ति आत्मा की तरफ हो जाएगी फिर आपको दर्शन आत्म साक्षात्कार बनेगा कोई देव पुरुष कर सकता है कोई देव पुरुष ही आत्मदर्शन कर सकता है आत्मदर्शन अनुभव कर सकता है ऐसा बताया और दूसरे मंत्र में कहा था तो ज्ञानी और अज्ञानी दो का विभेक विवेक किया जहाँ तो अज्ञानी लोग हैं बाहर के विषयों में चाहते हैं हमेशा बाहर के विषय में रंगे हुए होते हैं एक सबदस्पूट का स्थापना कोई भी विषय हमारे सामने होंगे विषय अनेक होंगे तो हमारा उपभोग काल में ही होते हैं या तो शब्द रूप में शब्द के लिए हम विषय आदर हैं सुनने के लिए या देखने के लिए या छूने के लिए या सुनने के लिए या साधन के लिए यही तो विषय इसलिए कहा गया है तो अज्ञान लोग उसी में लगे रहते हैं इसका परिणाम ये होगा ये मृत्यु के पास में बार बार बने जाते हैं मृत्यु शब्द यहाँ पर अविद्या काम करो अज्ञान है तो विषम की इच्छा होगी विषम की इच्छा होगी तद अनुकूल कर्म करेगा कर्म करेगा तो जन्म का साधन बना दिया आगे जन्म का साधन बना दिया उसने अविद्यांत कर्म को ही मृत्यु साधना करा गया है और कोई धीर पुरुष होगा विवेकी जो होंगे वो क्या करते हैं उस अंग्र तत्व को समझ करके जाग करके आत्मा जो अमर आत्मा को समझकर ये जो अध्रुप पदार्थों में ध्रुव के आते हैं उस आत्मा को स्थायी समझ करके अध्रुप पदार्थोपन अनित्य पदार्थों की इच्छा दे रखते हैं उनकी कामना नहीं करते बाहर के विषयों के कारण समझते यहां तक का विवेकी विषयों को त्याग देता है प्रारब्ध का अधिक छोड़ देगा जब तक जीवन है उपभोग तो कुछ होगा ही शरीर जब तक है शरीर के माध्यम से शांत है, कि प्रारब्ध जैसा होगा उसके आधार पर छोड़ देता है विवेकी बाकी अज्ञानी पुरुषार्थ की के के तरफ ले जाता है विषयों के लिए इतना भेद होता है एक प्रारंभ भोगी होता है और एक पुरुषार्थभोगी होता है तो पुरुषार्थ होगी होगा वो जन्म मृत्यु तो तो तो के चक्कर में पड़ेगा प्रारंभ होगी होगा वह जन्म मृत्यु के चक्कर से पाना पड़ेगा पुरुषार्थ करेगा आत्म प्राप्ति के तरफ उसके पुरुषार्थ उधर हो विवेकी की अविवेकी पुरुषार्थ विश्व की तरफ है इधर मध्यपयालब्धन प्राप्त नौ रूप ऐसे करता रहेगा आज इतना मिला है और मिलेगा इत्यादि और इतने धन अभी है इतना धन और हो जाएगा उस शत्रु को मैंने मार दिया फिर दूसरे को मार डालूंगा बहुत कुछ मैंने अभिवेकी का लक्षण देखना हो तो गीता के सोलह अध्याय में, में आशुरी संपरा वाले पे चर्चा जर्थ देना क्या उसकी स्थिति होती है ये बताया अब कहते हैं आगे बोलते हैं भाष्य में कहते हैं गैर विज्ञाना केन्द्र अन्य प्राप्त है ब्राह्मण कथम तरह जिसके विज्ञान से मुमुक्षुग आगे ब्राह्मण बनने वाले मुख्य ब्राह्मण होने वाले हैं ये मान ब्रह्मज्ञाना ब्राह्मण ऐसे जो होगा मुमुक्षु को ब्राह्मण शब्द भावी मृत्यु से बोला है यह ज्ञानार्थ न कि अन्य प्राप्त जिस विज्ञान से जिसके विज्ञान से आत्मविज्ञान के बाद प्रार्थना नहीं कर रहे हैं पूर्वग्रता अथ धीरा ध्रुव और ध्रुवेश् यह न प्रार्थ है उसी को लेकर के चर्चा है तो जिस आत्मा के विज्ञान से ध्रुव पदार्थ के विज्ञान से न किंचित प्रार्थना थे ब्राह्मण माना मुमुक्ष जन किसी की प्रार्थना नहीं करते विषम की इच्छा नहीं रहते हैं प्रथम तत्व का उसके ज्ञान कैसे होगा उस आत्मा के ज्ञान कैसे होगा जिसको जानने पर कुछ विषम की इच्छा नहीं रहती है वो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा ये प्रश्न उठा तो उच्चतीय ग्रंथ से उत्तर देते हैं आत्मा को जानना बहुत सरल है ये बोलना चाह रहे हैं आत्मा को जानना कोई कठिनाई नहीं है ऐसे मंत्री शाम प्रशास मैथान संधम एक नीला परिशिष्यते ये ये परिशिष्यते मेत ये मेरे शब्द परिशिष्य देखो ये जो अहंकार से लेकर के स्थूल शरीर तक ये जो कुंज है लोक में जानकार करके इसी को माना जाता है ये कुंज को कार्यकर् अहंकार से लेकर ठूल शरीर तक ये मैं जानता हूँ सुनता हूँ इत्यादि करके बोलता है उस आत्म तत्व के द्वारा ये जानता है ये कहना चाहता है ये आत्मा ये न आत्मा एक न आत्मा इसी आत्मा के द्वारा इस आत्मा को हम चर्चा में चाह रहे हैं इसी आत्मा से रूपम रसम गंधम श्रदा पौषाश्च मैथुला भी लो, कहा ऐसा होगा लोग लो, में जो भी ये कार्यक्रम संघात को जानना करके प्रसिद्धि है मैं जानता हूं ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग शरीर को भी बोलते हैं जो कार्यक्रम संघात इसी आत्मा से ही सबको जानता है रस का आस्वादन देता है अगर आत्मा हो तो कैसे ये जड़ पदार्थ रस आस्वादन देगा स्वाद कैसे देगा इसी आत्मा से जानता है सबको रूप रूप को देखता है किसी आत्मा के माध्यम से आत्मा न हो तो यह जान नहीं सकता ये रस को जान स्वाद जानता है गंध सु है गंध को मैंने सुगंध दुर्गंध समझता है नाना प्रकार के शब्दों को समझता है और स्पर्श कोमल को चाहे कठोर हो चाहे इस पर्शों को उष्मा शिकार स्पर्श को जानता है और मैथी गणित क्रिया को भी को भी समझता है इस आत्मा के माध्यम से ही समझता है नहीं तो जल पदार्थ क्या समझेगा जिसको लोक में जानकार करके बोला जाते हैं ये मैं जान आती इसी आत्मा से ही जानता है सबको कि मात्र परिशिष्ट आत्मा के विषय परिशिष्ट क्या रह गया आत्मा स्वतः है वो न हो तो ये जानता ही नहीं है तो जानकार बनकर बैठा हुआ है ये वो, वो ऐसा आत्मा की वजह से जान रहा है वही आत्मा जिसकी वजह से जान रहा है वही आत्मा परिष्य है इस आत्मा पर विशेष क्या रह गया ये तो ज्ञात है ये ये ये कैसे समझ सकता है वही कौन जो तुमने पूछा था क्या पूछा था ये प्रेतिका मनुष्य आदि शब्दों से, से पूछा था और अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अन्य अन्य अस्मत्ता अन्यत्र भूतात् दो मंत्रों के द्वारा तो पूछा गया तब तो है वो तत्व तो यही तो है जिसके होने पर जिसकी सत्ता में जानना इसके मैंने गुरुप्रसादी का ज्ञान प्राप्त कर रहा है कार्यक्रम संघात समूहक वही होता है आत्मा है। है। ये है। ठीक है देखिए प्रथम तथ्य अधिकार यही ये जो उसका ज्ञान कैसे होगा करके पूछने का मतलब क्या है उसका कुछ उत्तर देना चाहते हैं वैदिकत्व धर्मांक परोक्ष वैदिक है मान वेदजन्य ज्ञान है तत्व से आदि महाभारती से ये ज्ञान होगा जो आत्मज्ञान होगा वैदिक है वेद संबंधी है वेद से ही होता है तो वैदिकत्व वैदिक होने से धर्मवजय से धर्म वैदिक है वेद विकीत धर्म वो परोक्ष ज्ञान होता है धर्म का वैसे आत्मा का ज्ञान क्या परोक्ष होगा वैदिकत्व विशेष है जैसे धर्म वैदिक है उसका ज्ञान परोक्ष होता है धर्म को देखा नहीं जाता सुना हुआ होता है और उसका कार्य से धर्म का अनुमान होता है उसका कार्य क्या है सुख जो सुख मिल रहा है तो आयो धर्म ही सुखित बात अनुमान करेंगे ये धर्म ही है व्यक्ति क्यों सुखी है ऐसा होगा जहां पर तो धर्म नहीं होगा वो सुखी नहीं रहेगा वो दुखी रहेगा अनुमान से सिद्ध होता है धर्म तो ये क्या जैसे धर्म वैदिक है वेद विहित है वैसे आत्मा भी वेद में चर्चा है तो वैदिकत्व धर्म समान होने से क्या धर्मों के समान आत्मा भी परोक्ष रूप से ज्ञान होगा आत्मा का अथवा कित अथवा घट पदार्थ सिद्ध पदार्थ समान है आदि के समान सिद्ध होने से सिद्धवस्तु होने से अपरोक्ष अपेना भी अपरोक्ष रूप से भी आत्मा परोक्ष रूप से ज्ञान होगा कि अप्रोक्ष रूप से ज्ञान होगा आत्मा का ही संख्या है वैदिक है तो धर्म के सामने परोक्ष होने की संभावना है और सिद्ध वस्तु होने से अपरोक्ष होने की संभावना है किस तरह से ज्ञान होता है आत्मा का ये प्रश्न आया आकांक्षा ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं का ब्रह्मो अपरोक्ष अवगम समय अवगम इतनी उचित देखो जिस ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान कहते आपका स्वरूप है अलग नहीं है और आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष परोक्ष होता है प्रत्यक्ष होता है अधेरे में बोलता है मैं हूं करता है कोई भी बोलेगा मैं नहीं हूं देख ब्रह्म जो है आत्मा होने से स्वरूप होने से अपना स्वरूप जो प्राप्त करने चाह रहा हूं उसका स्वरूप है वो स्वरूप होने से अपरोक्षार समय करूँगा अपरोक्ष रूप से ज्ञान होना संदेह ज्ञान है आत्मा का ज्ञान अपरोक्ष रूप से होना समय है इति उच्चते एक उत्तर या देते हैं ये न इत्यादि भाषण कहते हैं ये नज्ञान स्वभाव सत्य ज्ञान अन ब्रह्म है ज्ञान स्वरूप है आत्मा तो कहते जिस विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा ये सब जानता है कौन जानता है लोग जानता बने ये कार्यक्रम संजात जानता है क्या जानता है रूप को रस को गंधादि को जानता है एर विज्ञान स्वभाव है जिसका स्वरूप विज्ञान है ज्ञान स्वरूप है ऐसे आत्मा के द्वारा आत्मा ऐसे आत्मा के द्वारा रूपम रसम गंधम सदास्त्र मैत्र निमित्ता सुख प्रत्यान मैंने मैत्रुम जनित जो सुख है उसको भी जानता है जिस आत्मा, आत्मा है। सब के माध्यम से कार्य से समझता है विचार आती विस्पष्टम जान आती सर्वोलो का सबके सब लोग यही जानते हैं स्पष्ट रूप से जानता है जीवन विशेष रूप से जानता है तो शु नोक आत्मा देहादिविल अहम क्या लोक में ऐसी प्रसिद्धि तो है शु न ही प्रसिद्धि नव प्रसिद्धि ऐसी प्रसिद्धि नहीं कैसे लोकसभा कार्यक्रम संघातादी न लोक में आत्मनाथ याद विलक्षण हूँ मैं अपने से भिन्न आत्मा के माध्यम से जानता हूँ ऐसे कोई प्रसिद्धि है क्या लोग में? मैं अपने से भिन्न जो आत्मा है उसके माध्यम से जानता हूँ मैं नहीं जानता उसके माध्यम से जानता हूँ ऐसा लोग समझते है क्या ऐसे प्रसिद्धि तो है इतने से कोई जिसके कारण लोग जानता है यही समझता है न ही न एवं प्रसिद्ध लोकस्या आत्मा दिहाड़ी विलक्षण लोक में ऐसी प्रसिद्धि नहीं है क्या आत्मा जो दे देहाड़ी से विलक्षण आत्मा के द्वारा अहम बिजाना भी कौन बोलता है साहब मैं तो नहीं जानता हूँ वो आत्मा के द्वारा मैं जानता हूँ ऐसे कौन प्रसिद्धि है लोग ऐसा दिहाड़ी समुद्र को हम सब कोई क्या बोलता है जो शीशा में देखने वालों को अहम करता है कहा शीशा में कौन दिहाई पड़ता है देहाड़ी समुदाय ऋषि को बोलता है मैं मैं मैंने आत्मा ये मानता है लोकदीय प्रसिद्धि है देहादी संगात हो हम संघात जो है वही वही महीनों ये बोलता है जो शीर्षा में दिखाई पड़े वही महीनों ऐसा बोलता देहा किसी अतिरिक्त आत्मा से तो okay. मैं जानता हूं वही बोलता नहीं देहाड़ी संघात मई हूं मैं मनुष्य हूं क्या मैं मनुष्य हूं मैं जानता हूं कहा आत्मा के द्वारा जानता हूँ ऐसे बोलता हूँ देहादी संगात हो जान नानी मैं जानता हूँ ऐसा को सर्वो लोगो अभरक्षण ये सब कोई जानते इस प्रकार से जानता है तो देहादी अतिरिक्त आत्मा से ये देहादी संगात जानता है कहाँ प्रसिद्ध है ये शंका होगी इसके उत्तर देते हैं है माँ मतुवे ऐसा नहीं है देहादी संगात जान नहीं सकता क्यों देहादी संग्रा देखो शब्द स्पर्श रूप रस का है माने पंचभूतों का पुंज है सबराधी का कुंज है अगर सबराधी होते हुए भी सबराधी को ये जान सकता है तो बाहर के सबराधी भी अपने को जानना चाहिए बाहर का शब्द जो होगा वो अपने को जानता ही नहीं जानता उसको जानने वाला दूसरा होगा यही यहां उत्तर देना चाह रहा है मतलब एक हम ऐसा नहीं है देहादी संग्रात जानता नहीं वो भूल ये जानने वाला नहीं हो तो आत्मा के द्वारा जानता है कैसे तो कहा देहादि संग्रात शब्दादी स्वरूप तो अभिशेषा ये देहनादी संग्रात भी तो पंजभूत पुतला है शब्द स्पर्श रूप रस गंध गए तो पुतला है ये यही यही कहते देहा संग्रात्या आज इसे चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थल शरीर हो शब्द स्पर्श रूप रस गये कुंज है देहानी संग्रात्यादी शब्दादी स्वरूप तो अभिशेषा शब्द स्पर्श रूप रस गंधर उसमें सभी में है आदि धर्म समान है जैसे बाहर हैं बाहर के शब्द आदि में शब्दत्वादी है वैसे यहां भी समान है होने के कारण अविशेषा विज्ञय एक का अविशेषा जैसे बाहर के शब्द आदि विज्ञय होता है उसको जानने वाला दूसरा होता है जो तो ज्ञान का विषय होता है, तो होता है। तो उसी प्रकार ये विज्ञान का विषय कौन ये ज्ञान नहीं है ज्ञा संगाप ज्ञान का विषय जिसके ज्ञान का यह विषय बना जिस ज्ञान का विषय बना हुआ है वह आत्मा है ये कहते हैं साम्राज्य शब्दादी स्वरूप अविशेषा समान है जैसे बाहर के शब्दादी माने अपने से भिन्न से ज्ञात होते हैं स्वयं नहीं होते हैं वैसे ये भी शब्दादी सब, समुदाय है शब्द स्पर्श रूप से गंगा गंगर और पुतला है यही यही पाया जाता है विशेष और विज्ञाय अविशेष है जैसे बाहर के शब्द आदि विज्ञान है वैसे ये भी विज्ञान है समान है होने से नरयुक्त करेंगे इसलिए तो होना संभव नहीं है कहा देहादि दे संघार में विज्ञातृत्व आना तो संभव नहीं है क्यों बाहर के शब्द आदि अपने को नहीं जानते तो ये कैसे जानेगा अपने को वही शब्द स्पर्श का पुतला है ये वही कहा यदि ही देहादी संगात हो रूपाधी आत्म का संघ रूपाधानी बाहिया रूपों से जानी हो अब बिग्रे भी देते यदि देहादी संगात लोग जानता है करके जो माना जाता है मनुष्य हो मैं जानता हूँ बोलता है तो यदि देहादी संगात रूपाधि अविशेष समान रूपाधी आत्म का संघ मान शब्द स्तर स्वरूप रस का पूज्य होता हो अभी आत्म का सं रु, स्वरूप आपका स्वरूप शब्द स्पर्श रूप रस का कुंज होता हुआ भी ऐसा होता हुआ भी रूपादि भी जानिया फिर बाहर के रूप रस गंध को यदि जानता रुप, रुप हो रूप स्वयं रूप रस गंध स्पर्श वाला होकर होकर और रूप का आदि को जानता हो यदि जानता हो तो बागिहा रूपालय जो बाहर के रूपाधि जाए वो भी अपने अपने जाने रूपा देव अनन्यम एक दूसरे को जाने सोम सोम रूपों से एक दूसरे रूप रस को जाने रस रूप को जाने ऐसा होगा क्या अथवा अपने अपने को जाने ऐसा भी नहीं होता जब वो अन्य भी नहीं जान सकते अपने को भी नहीं जान सकते बाहर वाले ये कैसे जाने समान है क्या समान है शब्द स्पर्श रूप रस गंध सम उसी को यह कहा नहीं जान सकता जिस आत्मा के द्वारा ये जानकार बन बैठा है वही आत्मा बस ये जिसके कारण ये ज्ञानवान बन के बैठा हुआ है शरीर आदि यही वही आत्मा होता है एका। ना तो ये तो एक ये आपने को नहीं जान सकता माने बाहर के रूप आदि न अपने को जानते हैं न दूसरे को जानते हैं ठीक इसी प्रकार वही कुंज है ये कैसे जानेगा अपने को नहीं जान सकता तस्मात देहादि विलक्षणाश्चर रूपाधीन एटेन देहादिव ज्ञान स्वभाव आत्मा विज्ञाना भी होता है तो इसलिए यही सिद्ध होता है देखो देहादि विलक्षणास्त रूपालीन ये देहादि से देहादी लक्षणास्त रूपालीन देहादि स्वरूपी रूप रस का कुंज ही है ये यादरिक्त तो कुछ नहीं है ये इसमें जोड़ेंगे गंधतन तो मात्रा रसतन मात्रा इत्यादि करके वही आता है ये दृतिव्यादि पंजभुत ही होते हैं रूपाधि का कुंज है ये ये शरीर तस्मा देहादी लक्षण देहादी स्वरूप देहादी जिसका लक्षण स्वरूप है रूपाधी रूपा जी जो देहादी स्वरूप रूपाधी है मैंने पंचभूत का जो पुतला बना हुआ है ये इसी आत्मा से ही जानता है एत दैव आत्मा न इसी आत्मा से कौन सा आत्मा देहादी अतिरिक्त न से अतिरिक्त आत्मा से जानता देहादि से अतिरिक्त आत्मा से जानता है कैसा है उसका स्वरूप विज्ञान स्वभाव न तो देहादि से अतिरिक्त आत्मा है जिसके द्वारा यह जानता है।, तो है उसका स्वरूप ज्ञान स्वरूप है वो सप्तम ज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्यादि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि यह है तो विज्ञान स्वभाव है उसके मैं स्वभाव स्वरूप कैसा है उसका विज्ञान है विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा ही विज्ञान स्वभाव है आत्मा विजान आदि लोक संपूर्ण संसार में पींडित जो देहादि कुंड हैं उसी से जानते अपने आप नहीं जान सकते जैसा दृष्टान बताते हैं यह था एन लोहो दहती स्वाग अग्नि का स्वरूप क्या है यह पूछा जाए अग्नि का स्वरूप स्वतः बतलाना संभव नहीं है स्वतः अग्नि का स्वरूप पाया नहीं जाता वो तो किसी ईंधन में आरूढ़ होने पर ही स्वरूप दिखाई पड़ता है एन लोहो दहती साग्नि उत्तर ही है जिसे लोहा जलता है वह अग्नि अग्नि का पहचान यही है जिससे लोहा जलता हो वह अग्नि वैसे यहाँ भी जिससे ये जानदार बन बैठा हो ये कार्यक्रम संघात वही आत्मा आत्मा और स्वरूप यथाग्ञ होती तो अग्निता ऐसे समझेंगे जैसे जिससे लोहा जलता है वह अग्नि है ऐसा समझा जाता है ठीक इस प्रकार जिससे ये ज्ञानवान बन बैठा है कौन कार्यक्रम संघार जो ज्ञान ज्ञान विज्ञानी बन बैठा है वही आत्मा आत्माव अभिज्ञ हम कि मिनके परिचित है कि म परिशिषित यह मानी श्लोक में आत्मा के अभिज्ञता क्या शेष हाँ? है क्या विज्ञा विज्ञ है अभिज्ञ वही नहीं सकता आत्मा क्योंकि उसके बिना ये जानता ही नहीं जिसे जाना ये वही तो आत्मा है इतना सरल है ये बोल रहा कि मिशिष्य है जाते कहते हैं आत्मा विज्ञा आत्मा के बारे में जो विज्ञय है जानना जो होता है कि मात्रा बने अश्विन लोग परिशिष इन लोग में क्या शेष बच गया मतलब विज्ञा है ही है जिसके कारण से ये कार्य संगा संघाप ज्ञान बन बैठा है उसके अनु तो क्या करेगा कि मात्र परिश न किंचित परिशिषित है ये अपना होगा कुछ भी उसमें ना जानना बाकी है ही नहीं आत्मा जाना हुआ है सभी जानते हैं ये आत्मा के लिए स्थिति है सार्वजनिक को आत्मा विज्ञान क्योंकि सब आत्मा का एक बनते हैं आत्मा ही जानता है सबका आत्मा का ही विषय होता है आत्मा दृष्टा है बाकी दृश्य है आत्मा का ही विषय बनेगा सब कुछ शरीर भी आत्मा का विषय है ये विषय को का है तो आत्मा नहीं है बस जिससे आत्मावान होकर के चलता है वही आत्मा होता है आत्मा सर्वोम जो आत्मा जो विज्ञान सबके सदार्थक तो कोई भी संसार में कोई भी वस्तु होगा आत्मा का ही विषय होता है विज्ञान होता है यश आत्मा व्यय न केन्द्रित पर शिक्षक है आत्मा सर्वज्ञान एक को यही जिस आत्मा का अभिज्ञ कुछ शेष बचता नहीं है आत्मा विज्ञा होता है कोई परिशेष बचता ही नहीं है वही सर्वज्ञ आत्मा वही है आत्मा के जानने की तरीका यही है ये रोहो धी सुन इसी प्रकार जिससे कार्यक्रम संग्रा जानकार बना हुआ है जिससे वही जाए कर तब यही है तुमने पूछा हुआ आत्मा जो के से अस्तित्व के नास्तित्व के अस्तित्व के ना के इत्यादि कहा तो था अथवा अन्य धर्म धर्म से कहा था एक ये बोल दिया यही है वो क्या है क्यों कि क्या है वो बोल गए किसके बारे में यह तत्व तत्व वही वही यह है ऐसा बोला तत् भाई ये तब ये बस यही है वही यह है यही है जो तुमने पूछा वह है यही है ये सारे विषय पूछा तद यवा यही है बस यही यद नजीकेत सा पृष्ठ यही है जिस नसीकेत के द्वारा पूछा गया था यद आत्मतत्व नसीकेत सा पृष्ठम यद पृष्ठम जो पूछा गया था क्या पूछा देवादिना देवादी रही किसम देवादे ने संय किया था देवई रत्र किला इत्यादि करके कहा हुआ था तो कमचंद्र क्यों न सुनता ने कहा था देवताओं ने भी बहुत शंका उठाई जिसे आत्मा के बारे में बारे में उसके बदले में दूसरे बदलाव मांगो करके कहा था देवादि भी रविशा एक और दूसरा धर्मादिप्यो अंजर धर्म आगरवादी से अंज कहा था नजिकेता कहा था अन्यत्र धर्माथ अन्यत्रशादि इत्यादि कहा था धर्मादिव्य थे विष्णु परम पदम तद विष्णु परम पदम कहा था वही विष्णु मैंने व्यापक परमात्मा का परम पद पर पर पर पर वही होता है आत्मा ऐसा कहा था यहाँ परमार्थी जिससे पर श्रेष्ठ कोई नहीं है चाहे का चाहे परागति करके जिसको बताया गया था तद वही वही आत्मा ये बस अधिक ये समझा अब यहाँ आज करेंगे स्पष्ट हो गया आत्मा को जानने के लिए कोई कहना ही नहीं है कोई भी समझ सकता है जिससे कार्य कर सक्रा का बैठा है वही आत्मा बस थोड़ा सा विचार करने पर सरल है समझना बिगाने तो का वस्तु नहीं है नाम रूप नहीं उसका आकृति नहीं है ये आता ये बता दिया ठीक है मूढ़ति आत्मा देहादेक यद्यपि मैं पूछता हूं पूर्वादि ने शंका उठाई दिवाज से नारा कोई भी लोग ऐसा नहीं समझता कि मैं देह से अतिरिक्त आत्मा से जानता हूं ऐसा तो किसी उठा नहीं मैं ये जानता हूं ये बोलते सभी लोग ये मानते हैं मैं, मेरे से भिन्न से मैं जानता कौन मानता है ये शंका थी मैं देहादी संघ्रात हूँ मैंने शीशा में जो दिखाई पड़ता है देहा जनक वही मैं यही होता है मैं मनुष्य हूँ बोलना यही है आत्मा मनुष्य नहीं है मैं, मैं को मनुष्य में लगाना यही आपको को दिया जा यही जानता है सब लोग सब यही जानते हैं देहा जहां आधा अत्यादि कहा था तो इसके उत्तर में इस सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं मूढ़ जो तो अज्ञानी जन उनको तेरा व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त तेरा आत्मा देहादे व्यक्तित्व व्यतिज्ञ आत्मा से अतिरिक्त रूप से देहादी देते नहीं ये देहादी देते नहीं होता आपका सही होता है ना प्रसिद्ध हो ऐसे आत्मा प्रसिद्ध नहीं है देहादी से भिन्न आत्मा हो उसके द्वारा हम जानते हो ऐसे अज्ञान नहीं समझते फिर भी तथापि विचाराम जो शास्त्रीय संस्कार जिनको होगा और विचारक होंगे उनके तो दो हो जाते हैं देहा संगात्म उनके अलग होता है अलग होता है विचारकार जो वेदांतों का विचार करने वाले लोग होंगे उनकी दृष्टि में तो व्यतिरिक्त ही न उनकी दृष्टि में तो देखो ये जो मकान को देने दे वाला मकान से भिन्न नहीं होता बिल्कुल विचारक लोगों के दृष्टि में इसी प्रकार ये भी ऐसे दृश्य कोठी का है तो दृष्टा भिन्न ही है ये विचारक लोग जानते हैं सामान्य नहीं समझेंगे बात को विवेकी लोग समझ सकते हैं ये कहा तथापि विचारकारा व्यतिरिक्त के लिए व्यक्तित्व से व्यतिरिक्त आपसे व्यक्ति होगा दृश्य है ये आत्मा दृष्टा है ऐसा प्रसिद्ध है माने वेदांत का संस्कार जिनको होगा ठीक ठीक संस्कार होगा अधूरे वेदांत नहीं होंगे पक्के वेदांति जो होंगे उनको तो आत्मा अलग वास्ता है अलग वास्ता है एक समूह होकर के निभाव तब हो शब्द न प्रसिद्ध का परामर्शो नूपम प्रसंग गंधम शब्द प्रशांस इत्यादि करके जो कहा था यद के द्वारा जो प्रसिद्धि के लेकर थे तो सर्वनाम है प्रसिद्ध का परामर्श करने वाला यद शब्द गाली तो या मंत्र में उससे कोई विरोध नहीं विरोध नहीं आता जिसके माध्यम से जानता है वो याद तो मंत्र में जो यद है ना ये शब्द के द्वारा प्रसिद्ध और परामर्श प्रसिद्ध का समान ही जैसे प्रसिद्ध वस्तु के लिए यद लगाया जाता है इसी प्रकार ही परामर्श करना न विरोध देते है कहा कोई विरोध नहीं थी पर रियरिटी ये बोलते न तो एवं वासी सिद्धांत एव को उत्तर दिया ऐसा नहीं है जैसा लोग मानते हैं मैं मनुष्य हूँ नहीं जानता हूँ ऐसी बात नहीं है जो भी जानता है देहादि से अतिरिक्त आत्मा से जानता है क्या देहादि एक शब्द स्पर्श रूप रस का पूंज है तो अगर ये यह सब्दस्पर्श रूप्रष्ट का पूंज होता हुआ स्वयं को जानता हो तो बाहर वाले को बाहर वाले रूप्रंधा यानी स्वयं को या दूसरे को जानना जा, जानते हो इस प्रकार ये भी नहीं जान सकता है, न स्वयं को जानेगा न दूसरे को जान सकता है बाहर वाले का दृष्टांत बनाना जैसे बाहर वाले शब्द स्पर्श रूप्रष गंधा होते हैं वैसे यह भी उसी का पूंजा है उत्तर दिया रहा है एक में आता ये कहा था मैं कहा था आप और बिहारी संगा त्या शब्दार्वरूपत्शेषा ये भी शब्दार्वी स्वरूप ही है जैसे बाहर शब्द स्पर्श रूप से गंदा सर है वैसे ये भी वही है उसी में है जाइए वहाँ अलग अलग है और यहाँ मिला हुआ है बाधित भी है अभिषेक और विज्ञाय का अभिषेक जैसे वो जाने जाते हैं कौन बाहर वाले शब्दाजी किसी प्रकार ये भी विज्ञा है किसका भी क्या आत्मा का विज्ञा है आत्मा न युक्तम विज्ञान इत्यादि टीका ठीक शब्दारयोग न स्वात्मा अन्यंत विजाणु शब्दारि प्राप्त ऋष्य प्राप्त भाई रख एक अनुमान दे रहे टीका देह में होने वाले को दैहिक बोलते हैं। शब्दादी दि जो देह में है देह संबंधित शब्दादी शरीर में जो शब्द रूप से, से यह इसको बना देना पक्ष बना देना देहा देहा दही का श्रद्धांध यह हनुमान का पक्ष होगा न साध्य क्या बनाना ना न स्वापान अन्यम तो विजानी को साध्य होगा ना अपने को जानते हैं ना अन्य को जानते हैं स्वाद वहां स्वप्न लिखा होगा दीर्घ मात्रा का देह में होने वाले जो शब्द हैं देह वाले श्रद्धा की बात है बाहर वाले को दृशांत बनाना है दही का श्रद्धा शरीर में होने वाले शब्द का स्वात्मा स्वात्मा को भी नहीं जानते मैं अपने आप को भी नहीं जानते और दूसरे को नहीं जानते शबादी सब्द, सब्द, है जैसे कैसे बाहर शब्द और दूसरी बात दृश्यवाद दो हेतु दिया है दृश्यत्व हेतु से और शब्द को आदि हेतु से भी सिद्ध होता है बाइय शब्द जैसे बाहिया हैं अपने को नहीं जानते हैं और दृश्य दृश्य तो हेतु बैठा हुआ है वहां अपने को नहीं जानते पढ़े को भी नहीं जानते उसी प्रकार यहाँ पर दृश्य है कि किसका दृश्य बनेगा ये आत्मा का बाहर वाले का तो ये शरीर का दृश्य मानूंगा यही मानते हैं मैं भेजता हूँ कि इसको किसका दृश्य बनाएंगे आप आत्मा का दृश्य दृश्य आपके कहता विपक्ष ये भी ऐसे नहीं मांगेंगे शब्द आदि का पूंज होता हुआ भी यदि ये जानता हो शब्द आदि को जानता हो तो बाहर वाले भी अपने को जानो दूसरे को जान ये पक्ष कहा यदि इत्यादि में कहा था यदि ही देहादी संग्रात हो रूपा और देहादी संग्रा रूप रस गंध स्पर्श का पूंज होता हुआ ऐसा होता हुआ सब रूपाली जान यदि ये जानता हो शब्रत शब्द स्पर्श यदि जान सकता हो रुपा आ रहे। जो रूपाधि है वह भी अन्योन्दर को, को, जान को जाने गंद रूप को जाने, जाने इत्यादि अलबा अपने स्वरूप समझे मैं रूप हूँ ऐसा बोल सकेंगे ठीक ये भी ऐसा ये बोल नहीं सकता उसे आत्मा के द्वारा ही जान रहा है ये वो कर दिया था न तो एक अस्थि इत्यादि का था तस्मातारे विलक्षण निगम देहादि विलक्षण <misterisation> है रूपाधि ये देहादि दे दे दे दे जो है रूपाधि विलक्षण है ज्ञान स्वरूप है जिसका कोई आकृत ने ज्ञान ही उसका स्वरूप ज्ञान स्वरूप किया विज्ञान कराता दृष्टान किया यथागिन लोगों सब आत्मा के लिए परिचय जैसे वहां जलता है वह अग्नि होती है अग्नि का स्वतः स्वरूप दिखावा संभव नहीं है। ईंधन में आड़ू होने पर भी अग्नि अपने स्वरूप दिखाई अग्नि का स्वरूप दिखाई दे रहे बिना ईंधन का भी, जितने लंबी लकड़ी होगी उतने लंबी अग्नि दिखाई देगी जैसा ईंधन होगा गोल होगा तो ईंधन गोल ऐसे अग्नि का स्वरूप नहीं दिखा सकते रूप नहीं दिखा है किंतु ईंधन में आरोग्य होने पर होगा यहां भी शरीर भी ईंधन शरीर रूपी ईंधन में आरोग्य होकर के आत्मा वास रहा है जैसे मोदी ने कहा अगर और कई मंत्रों से इसी की पुष्टि करते जाएंगे आत्मा को जानना कोई कठिन नहीं बहुत सारा लैंगिक होना चाह रहा है विवेकी के लिए कई मंत्र इसमें सिर्फ करें अधिक सूक्ष्मत्व दुर्वेदिया महत्व वो आत्मा पुनः आत्मा अति सूक्ष्म है छानबीन करते करते करते आत्मा तक पहुंचने में बहुत ना प्रगनी गया आपको इतने इतने जल्दी होने वाला नहीं है क्यों तो उलझने बहुत है थोड़ा शरीर में अहम बुद्धि नहीं जा रही है किसी के यहां से छूट भी जाए तो सूक्ष्म शरीर सत्र तत्व के बने हुए सब में होता है पांच ज्ञान ग्रिया पांच कर्म ग्रिया पंच प्राण पंद्र हो गए मन बुद्धि सब कुछ भी अहम होते सब में हम, हम पश्चिमी अहम जिग्रामी अहम शिवि सबके साथ हम होता है वहां से भी कोई भाई का लाल निकल जाता हो तो कारण से शरीर अज्ञान में तो हम होगा ही होगा मैं अज्ञानी हूँ जितने भी पूछेगा मैं ज्ञानी हो बोलेगा महाराज में अज्ञानी अज्ञान तो है ही उलझन बहुत है अति सूक्ष्म उस आत्मा में जाने के लिए अति सूक्ष्म होने से कहा था सूरस धारा बुद्धम पथस्तक जैसे भी बोल के आए पहले बहुत छानबीन करते करते करते माने कैसे उस तरह के धार में तेर धार में चलना जितना कठिनाई होगी ठीक इस प्रकार उस आत्मा तक पहुंचना इतनी कठिनाई है सूक्ष्म जब भी आता है सामने आता है शरीर बुद्धि होती है हम कितने दिनों से वेदांत सुन रहे मनुष्य बुद्धि छूट गई क्या नहीं छूट रही है शरीर बुद्धि है तो विषय सूक्ष्म है इसलिए ज्ञात सकते दुर्विज्ञान बड़े मुश्किल से जाना जा सकता है विवेक तो विवेकी लोग उसको समझ पाते हैं विवेक के लिए होता है दीखता है दृष्टा रूप में दिखाई देगा शरीर दृश्य रूप में दिखाई देगा कि यहाँ एक होकर भी दिख रहा है कितना भेद हो जाता है तो अधिसूक्ष्म दुर्भ्य विधिमत्वा ऐसे मानती है स्तृति ऐसे मानती है तो दृष्टांत बदल बदल करके कुछ और प्रकार से उसी आत्मा की पुष्टि करती है क्योंकि तो सूक्ष्म है तो किसी तरह सारक पकड़ ले जैसे गोली है चलते चलते कौन सी गोली लग जाए इसलिए कहना चाहते हैं सूक्ष्मत्व दुर्विग्य विधिमहत्व ऐसे मानकर एकमेगा इसी बात को बार बार श्रुति कहती है आत्मा दृष्टा है शरीर दृश्य है ये दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना ही है यही है माने शरीर के साथ मल मिलाओ इसको उसी आत्मा से आत्मबान होकर के जानदार बन करके घूम रहा है यही इसी बात को पुष्ट करना है पुष्टि के लिए ही आगे दोस्तों का मंत्र है पश्यति पश्यति मां मां स्वप्नाता तमचोश्य महानी पश्यति मात्री न शोचती महात बिगूमात्म मतरो न शोचती स्वप्न के अंतर में शयन अवस्था में जो आपको दृश्य दिखाई पड़ता है मैंने स्वप्न में देखा बोलते दे। हैं शयन अवस्था में जो दिखाई पड़ता है स्वप्नातम स्वप्न मध्यम स्वप्न के मध्य में बीच में स्वप्न काल में ये नुपश्य जिस आत्मा के द्वारा ये लोग देखता है स्वप्नि पदार्थ जो स्वप्नों में होने वाले पदार्थ है नदी पर्वत आदि जो भी दिखाई पड़ते हों उस आत्मा के द्वारा ही देखता है ये राम और जागृत कामता काम, जागृत में जो कुछ दिखा, दिख रहा है वो उसी आत्मा के कारण ही जानता है आत्मा के बारा नहीं जान सकता क्योंकि कार्यक्रम सका दृश्य बाहर के रूपाधि समान कैसे जाने के अवश्य देखना जागरण में जो पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं वो भी आत्मा के कारण देख रहा है लोग अनुपस्थिति का करता लोटा होगा कारगर संघात यहाँ पे देखने वाला मैं देखता हूँ बोलता है दबाव देने जाता है ये स्वप्न में देखने वाले जो स्वपनीय पदार्थ है जो भी स्वप्न दृश्य बनते हैं और जागृत के भद्य अंत है भद्य जागृत के बीच में जो दिखाई पड़ता है जो भी जागृत अवस्था में भाषण पदार्थ उभव के दोनों के दोनों स्वप्नबद्ध और जागृत मध्य दोनों में एना अनुप्रष्टि एरा आत्मा अनुपस्थिति लोग जिस आत्मा से लोक कात्मा लोक शब्द कहता है कार्यक्रम संग्रा कुंज या तो जानकार के बैठा हुआ यही है महानतम विभु आत्मा महान आत्मा है जिस आत्मा से जान रहा दोनों दो अवस्थाओं में कार्यक्रम संग्रह महानतम विभु तो विभू महान है विभू है उस आत्मा को मतलब जीवित कर जानकर देगा तो सात नामकर धीरों का ना सोच दी धीरे पुरुष जाम सकता है और वो फिर फिर शोक नहीं करेगा तत्व को मोह एक तो प्रश्न था फिर शोक नहीं करता है किसी को लेकर के शोक नहीं करता रोएगा अलबत्म है। करते हैं स्वप्न स्वप्न मध्यम स्वप्न मध्यम का स्वप्न विद्यायम ये कहते हैं स्वप्न में देखने देखे जाने वाले पदार्थ स्वप्न का आखिर नहीं स्वप्न के बीच में यानी शय काल में जो पदार्थ दिखते हैं उसी पदार्थ स्वप्न अंतर्गत मध्यम स्वप्न मध्यम हो गया स्वप्न के बीच में स्वप्न विज्ञा व्य है, है। स्वप्न में जो विज्ञा पदार्थ जितने भी नदी पर्वत आदि जो भी आपको दिखाई पड़ते हैं संस्कार के बल पर जैसे दिखाई पड़ते हैं सबके साथ और तथा जागृत अंतम जागृत मध्यम जागृत विज्ञा उसी प्रकार जागृति के अंतर में जो पदार्थ दिखाई पड़ते हैं मैंने जागृति के मध्य अवस्था जगे हुई अवस्था में जो आपको दृश्य दिख रहा है आपको मैने संभाव को दिख रहा है जो जागृति विज्ञान जागृत का जो विज्ञान पदार्थ है दोनों स्वप्न का विज्ञान और जागृत का विज्ञान जो भी वस्तु है जो भी हमारे दृष्टि को चलोते हैं उभ दोनों के गोह जागृत काली दृश्य और स्वप्नकालीन दृश्य जो भी होगा स्वप्न जागर काम कहू ये तो आत्मा प्रसिद्ध होगा जिस आत्मा से देखता है अगर आत्मा ना हो तो नहीं देख सकेगा ये मृत शरीर थोड़ी देखता है नहीं देखता जिस आत्मा ने द्वारा देखता है नहीं है वो आत्मा कैसा है धोखा ये आत्मा हम प्रसिद्ध होगा सर्वम पूर्व बाकी सबके से पहले जैसे पहले देश है एक हो गया सब हो गया ऐसे समझे इसके इस, इस मंत्र की विशेषता क्या बताना चाहते हैं आगे तम महानतम वो महान आत्मा है जिस आत्मा के कारण ये कार्यग्र तो संगात जागृत में देखता है स्वप्न में देखता है विषय को जानकारी रखता है उन तो महान आत्मा को तो महान आत्मा है विघु अव्यापक है महानतम विघु आत्मा मतवाने उस आत्मा को जान करके साक्षात्कार करके किस रूप से जानना जानना दो तो तरह से होता है अपने से भिन्न के जानना मतलब आप अभिन्न जानना कहते आत्मभावे नव मैं ही हूं आत्मा इस रूप से जानना यह नहीं कि आत्मा कोई चीज है कहीं है आ, मैं तो अलग हूं आत्मा कोई और है ऐसा मत समझो समझ आत्माभावे न ऐसा लगा आप अपने आत्माभाव से अपने स्वरूप से समझा उसको मैं ही हूं इस रूप से साक्षात हम अश्मनी परमात्मा यही जानना है वो परमात्मा परमात्मा जो बोलते हैं वह नहीं हूं इस रूप से जान यही है साक्षात यदि धीरे बड़ा सोचती ऐसा जानने वाला व्यक्ति फिर शोक नहीं करेगा शरीर आदि को लेकर के चिंता नहीं शोक से मुक्त हो जाएगा ये कहा किंच और भी है कहते हैं और बात सते ईशानम भूतभ न सतेह नजता तुमने जिस विषय को पूछा था यही तो है वह तब एक वह जो तुमने पूछा वह यही है किसको पूछा था आत्मा को यही कौन है या जो कोई भी मनुष्य हो या कोई भी एवं मत पदम इसको मधु अत्यति मत मत मध्यम ऐसा किया हमारे कर्मफल को घोटने वाला जो जीव है उसको मधु आदम, तो आदम, उसको तो आदम या, या इस का मध्यम का जीव मधु का कर्म फल आत्मान्य जो समझता हो कैसे आत्मान जीवम मध्यम एवं ये सब किसी का विषय न है जो आत्मा है उसके जीव का मुख्य स्वरूप तो सुधा आत्मा ही होगा उसको हाँ भोक्ता को आप प्रू से जो जानता हो अंतिका आप ईशान भूत भविष्य संयुक्त शांति मात्र से जो वस्तु हुए जो वस्तु होंगे जो वर्तमान में जब सबका जो शासक है ऐसा है यार जो वस्तु पहले हुई अतीत भूत और जो भावी होंगे और जो वर्तमान में है सबका जो शासक है सान्नते शासक कोई ऐसा नहीं अर्ध से शासक है गलत पकड़ना होता है ऐसा करते हैं ऐसा का ऐसा शासक है सान्निधि मात्र से शासक जैसे सुंबक का दृष्टान्त देते हैं सुंबक स्वयं में क्रिया होते हुए लोहे में क्रिया पैदा कर जाती है उसके सा क्रिया हो जाती है किसम लोहे उस प्रकार से शासक है आत्मा यह है कि वाणी से अथवा क्रिया से शासक नहीं है बड़े लोग दूसरे को काम कराने के दो तरीका या स्वयं लग जाते हैं तो छोटो लगना पड़ता है क्रिया से शासक बनते हैं अथवा अथवाणी से ऐसा करो ऐसा करो वाणी से शासक बनते हैं किन्तु तो ऐसा नहीं ना वाणी से ना शरीर से केवल सान्निध्य मात्र से ही जो जो वस्तु हो गए और जो वस्तु हो रहे हैं उनका ईशान है शासक है उस आत्मा को जान, जानता है न तो बीज तो रुख उसके बाद किसी से घृणा नहीं करता हाँ। गुप्त आपाया गया गुप्त इसकृत ऐसा सूत्र सं प्रत्य करेगा जुगुप्सा तो आदि है बीजगुप्त आदि निंदा आर्म है किसी से घृणा नहीं करेगा उसके बाद क्यों कोई एकत्र दृष्टि में पहुंच जाता है फिर घृणा कर अपने आप को घृणा कोई नहीं करता घृणा अपने से भिन्न हो और अनिष्ट बुद्धि हो तभी घृणा होती है अपने से भिन्न हो तभी घृणा नहीं होगी अगर इष्ट बुद्धि हो मित्र बुद्धि होगी तो घृणा होगी नहीं अपने से भिन्न होना चाहिए घृणा के लिए अपने आप को स्वयं घृणा कोई नहीं अपने शरीर से घृणा नहीं करेगा अपने से भिन्न होना चाहिए घृणा करने के लिए और दूसरी बात शत्रु बुद्धि भी होनी चाहिए अपने से भिन्न होने मित्र होगा तो घृणा नहीं करेगा ये घृणा को पात्र नहीं होता घृणा नहीं करता के एक यही तुमने जो पूछा तर, तो आप्य में कहते हैं यह कशित इनम इम मद्दम कर्मफलभुज यही मद्दम का तो कर्मफलभुज कर्मफल का भोक्ता ये जीव है जीवम विषी जीव जीव जीव को जीव क्यों कहा प्राण प्राणादिकला पशधारय प्राणधारणा जीव जीव प्राणधारण धातु जीव धातु है कि धाई प्राणधारण सरिधारण धर्म प्राणादि कलाप समूह से कलाप समूह प्राणादि जो समूह है पूरे मान इंद्रिया और शरीर आदि का धारण करने वाला इसलिए उसको जीव कहा जाता है धारे दारम आत्मा वेद अभिजानादि अंधकार अंध के समीपे ईशान समीप में रह करके ये ईशान बनता है शासक बनता है ईशान ईशिकारमे शासक किसका विषय था भूत और मध्यशास भूत और भव्य जो हो गए जो होने वाले हैं और दोनों हो गए तो वर्तमान वाले, तो वाले का भी हो भूत भद्यश काल प्रय से तीनों कालों में जो भी वस्तु है सबका शासक है सबका नियंता है सामिप्य मात्र से अंतिकार बोला हुआ है अंतिकार तो अंधिकेय का समीप के समीप में होता हुआ शासक बना हुआ है ऐसा जो आत्मा है कर रहा है तब भी ज्ञाना बोल रहा आत्मा सके अब उस आत्मा के ज्ञान के आगे फिर आत्मा को लेकर के शोक नहीं करेगा आत्मा भी उठ सके मान न गोपाल क्षति फिर मान रक्षा करने की इच्छा नहीं करेगा आत्मा की क्यों रक्षा कब की कब करता है जब द्वैल बुद्धि हो और अपने से दूसरा शत्रु सामने हो उससे रक्षा करने की सोचता है उस अवस्था में जो आत्मभाव में पहुंचता है वह शत्रु नाम की कोई वस्तु नहीं द्वैत बुद्धि समाप्त हो जाती है द्वैत बुद्धि होनी चाहिए शत्रु हो सामने तब अपने जो रक्षा की दृष्टि होती है तो यहां पर अद्वैत बुद्धि में पहुंच जाता है आप आत्मभाव में फिर वहां अपने जो रक्षा करने की इच्छा नहीं करता क्यों आप रक्षा करने की जरूरत ही नहीं वहां क्यों अभय प्राप्त वो तो अभय अवस्था में पहुंच गया द्वितिया भय भगवती जब द्वितीय अवस्था नहीं है अद्वै में पहुंचा हुआ है भाव में है माना जब शरीर बुद्धि में आप होते हैं तब आपको भय होगा शरीर बुद्धि से ऊपर बुद्धि में जब जापते हैं भाई नहीं होता दृष्टांत है जैसे सुसुप्ति सुसुप्ति में शरीर बुद्धि नहीं है तो भाई है कि नहीं वहां एक दृष्टांत है भाई नहीं करेगा अभय प्राप्त हो तो आपका कि बताते हैं यावत ही भयम भय मध्यस्थ मध्यस्थ हो अनितम आत्मान जब तक भय के मध्य में रहने वाला अनित्य आत्मा है अनित्य को आत्मा मानता है भय के बीच में बैठा होता है इसको शरीर को शरीर को जब तक आत्म मानेगा भय के बीच में रहता है भय मध्यस्थ होता है इसको क्यों जलने वाला है कटने वाला है सूखने वाला है भिगने वाला है बहुत कुछ है इसमें कोई मार मरे शरीर से कोई चार चला दे कोई आग न लगा दे कोई पानी में न डूबो दे इसकी रक्षा के लिए भयभीत हो रहा है हाँ। न जाने शत्रु बहुत है घरे न जाने कौन क्या कर देगा तो उसकी को बचाने के लिए रक्षा करने की चेष्टा कर रहा है देखिए जो भय मध्यस्थ नहीं रहेगा जिस काल में आत्मा आत्मभाव में पहुंच जाता शरीर भाव से शरीर भाव में जब तक भय के बीच नो तो शरीर भाव से ऊपर है जब स्थिति ऊपर हो है फिर क्या भय करे भय को कह रहे हैं यावी जब तक जब तक भय मध्यस्थ होगा भयव अध्यस्थ अनित्य में आत्मान मान लेते जो अनित आत्मा है तो हम शरीर को जो आत्मा करके बैठा होगा मानता है भय के मध्य में तब तक ताबत गोपाल जो स्थिति आत्मान तब तक अपने को रक्षा करने की इच्छा करता है मैंने आत्मा मान है शरीर को शरीर का आत्मा मान बैठा है जब तक क्योंकि बहुत कुछ यहां पर होने की संभावना है कटने वाला है जलने वाला है गलने वाला है सूखने वाला है किंतु आत्मा ने नाम छि शस्त्राणी आदि है ये सावय है जो सावय पदार्थ होगा वो तो कटने का दर रहता है जलने का दर रहता है गलने का दर रहता है, का दर रहता है। सुखने का दर रहता है ये तो ने चारों का निषेध कर दिया जैसे आकाश में गलता है तो सुखता है आकाश परमाणु बंध आदि आकाश में कुछ होगा क्या पृथ्वी आदि के न छिन्न भिन्न हो जाए ये साबाए सामने आकाश निर्भर वैसे आत्मनिर्भर वैसे चाहे पेट्रोल से जलाइए आकाश जलने वाला नहीं है खो पेट्रोल डालिए आप आकाश को नहीं जला सकते न काश सकते हैं दिन भर आकाश को तलवार जलाइए वैसे आत्मनिर्भर है जब तक भय मध्यस्थ व्यक्ति रहता है मानी शरीर बुद्धि में रहता है अनित आत्मान माने जब तक अनित आत्मा मान के बैठा हुआ है शरीर आदि को गोपाल को मीक्षा तब तक अपनी रक्षा करना चाहते अपने वाले शरीर में आत्मगुप्ति है तो वो शरीर की रक्षा करना आत्मगुप्ति का गोपाल को क्षति आत्मान तब तक रहता है यदा तो जब शरीर आपसे ऊपर हो जाता है व्यक्ति विचार से जब यदा तो नित्यम अद्वितम आत्माओं में बिजा थी जब नित्य आत्मा को समझता है पहले अनित्य आत्माओं ने शरीर को आत्ममान बैठा था उसका अंतर भयभीत था क्योंकि इसका नष्ट होने के लिए बहुत साधन थे इसे डता था कि अब यदि आपको नित्य में अद्वैतम आत्मा जान आदि जब नित्य अद्वैत आत्मा को जब जानता है तब आप किम कह पुतो गोपायु नि और किससे किम कह पुत कौन व्यक्ति किसको और कं किससे गोपायु नि तो किसको मानी की शरीर आदि को नहीं अवैध रूप में अवैध भाव बैठा हुआ है अद्वैतम आत्मा को प्राप्त करता है तो किसकी रक्षा करेगा कौन रक्षा करेगा किससे रक्षा करेगा तीन बात है किसकी रक्षा करेगा वहां और कौन रक्षा करेगा और किससे रक्षा करेगा तीनों नहीं हो सकते कि तीनों नहीं लगवा यह तो अवेदी पूर्व ये तो अर वैसे पहले जैसा समझा वैसे मैंने तुम्हारा पूछा हुआ प्रश्न का उत्तर यही तो है जो आत्मा को पूछा था आत्मा यही है ये <laughs> आगे भाषण में कहते हैं यह प्रत्येक आत्मा ईश्वर भाव्य में निर्दिष्टा स सर्वात्मा इति प्रत थी कहते जो यह अंतर आत्मा को जो ईश्वर रूप से यहां दिखाया था पूर्व मंत्रों में उसको उस सर्वात्मा वो, आत्मा आत्मा वो सर्वात्मा है दिखाएंगे वो एक की आत्मा है यह सबका आत्मा है सर्वात्मा सर्वरूप है या आगे के मंत्र से ये दिखाना चाहते हैं एक कहा यहां तपसो जात पूर्व गुहाश्यतिषंत यो भूतेत एक पूर्व तपसो जात अदय पूर्व अजात प्रवेश ठन तम योग भूतेत्यत यहाँ पर सर्वात्ष पता है यहाँ तो तो लेना है तो तो तपसव पूर्व जातना इस दृष्टि से पहले पैदा हुआ है मैंने फूल जगत से पहले पैदा हुआ है अपंजीकृत भूत तो वो है भूत का पुंज है वो किंतु पंचीकृत भूत से पहले पैदा हुआ है अपंजीकृत का तो कुंज है वो अपंजीकृत भूतों का पुंज है सूक्ष्म शरीरों का पुंज है से अपंजीकृत भूत का पुंज है किन्तु पंचकृत से पहले अवस्था लेना है पूर्वम तपसव जाता है तप साधारण विज्ञान स्वरूप परमात्मा उससे पैदा होता है हिरण्यगर्भ तपसा पंचमी तप का सप्तम ज्ञान प्रभे आए उसके तप वो तप शब्द आया यह जो हिरण्य का पूर्व पंचीकरण भूतभ्य पूर्व ये अपीकृत भूत पंचीकृत भूतेभ्य पंची भूते पूर्व तपसो जातम अभ्य पूर्व अजाया है तपसो अभ्य पूर्व अजाया अ से जहाँ है जलादि से पैदा जलादि पैदा होने से पहले पैदा हुआ जलादि पंचभूत तो पंचभूत पंचकृत भूत से पहले पैदा हुआ ये टिप्पणी कार बताएंगे इसका अपत भूत का तो पूंजी अर्य पूर्वम अजाय कह पहले पैदा हुआ है जड़द उत्पत्ति होने के पहले पैदा हुआ है पंचकृत अवस्था से पहले पैदा हुआ है जो हृदय का गौर गुहा प्रवेशानदय माना शरीर रूपा में सब में वो बैठा हुआ है सूक्ष्म शरीर सब बैठा हुआ है यो भूते भी जो भूतों के द्वारा ही जिसका उपदेश होता देखता है देखा जाता है अकेला रूप में दिखाई पड़ता है तो भूतों के सहित होकर के बैठा हुआ है उसी प्रकार दिखाई पड़ता है ये तर तुमने पूछा हुआ आत्मा यही है ये में कहते हैं यह या मुमोक्षना जो कोई भी हो व्यक्ति उसको जानता हो मुमोक्ष हो प्रथम पहले जो, जो, तपसो जो हुआ है तपस हो ज्ञानादि लक्षणा ब्रह्म जो सत्य ज्ञान ब्रह्म है उसी ब्रह्म से पैदा हुआ है जो हिरण्यगर हो इत्य जातम उत्पन्न ध्रम जो पैदा हुआ है कौन है हिरण्यगर भ्रम जाम हिरण्यगर सबका होता है सत्यम ज्ञान नातम ब्रह्म जो शुद्ध ब्रह्म से पहला हुआ है माया विशिष्ट होकर के ये गांव काम अपेक्षापूर्वम किसकी अपेक्षा पेगी पूर्व समझा अपेक्षित होता है किससे पहले अध्यय तो पूर्वम अपसहित्य पंचभूत एक जल केवल जल से पहले नहीं जल सहित सभी भूतों से पहले हुआ है यानी पृथ्वी के बाद हुआ हो यहां अद्यय बोल दिया उपलक्षण और भूतों को भी लेना है पूर्व अर्य पूर्ण होने असहित पंचभूत जल के सही पंचभूत से पहले पंचभूत टिप्पणी कार कहते हैं पंचीकृत्यवधन पंचीकृत भूत से पहले पैदा हुआ क्यों अपीकृत का तो पूंजा है वो हेरत नगर वो अपीकृत भूत का तो पूंजा ही हो शोषण शरीर का पूंजा है पंचीकृत भूतों से पहले पैदा हुआ है न केवल अव्य हो अर्ध्य है ना केवल आप भी केवल जल से ही पैदा हुआ नहीं समझना है जल सही पंचभूतों से पैदा पंच हुआ है अपनीकृत भूतों से पैदा हुआ है जो उनसे पहले पैदा हुआ है और सप्तम ज्ञान ब्रह्मस्वरूप जो तप है ब्रह्म उससे पैदा हुआ है जैसे ज्ञान तप ऐसा है जिसका ज्ञान वही तप है ऐसा अजाय का उत्पन्न जो पैदा हुआ है यह प्रथम जो पैदा पैदा हुआ को निरन उसको देवादि शरीरानु उत्पाद्य सर्व प्राणुगुहा हृदया काशम प्रवेश कथे अग्नि आदि देवादि के शरीर बना करके देवादि शरीरानु देव मनुष्यदि जितने भी हैं जितने भी संसार चौरासी लाख योनिया सब बना करके मान थूली भूत करके शरीर आदि बना करके उसके भीतर प्रवेश कर कौन तो था उन सोशों को गिरने देवादि शरीरानु उत्पाद देवादि शरीर जो चौरासी लाख योनिया है शरीर को पैदा करके बना करके सर्व प्राणी गुहान हृदय का संविशाणियों पृष्ठम और प्रवेश करके रहने वाला जो शब्दादिन के सर्वदस प्रसाद ज्ञान प्राप्त कर रहा है जो उसको भूतें भी भूत ही कार्यकर्ण रक्षा ही सह पृष्ट भूतों के शरीर रहता है कार्यक्रम संर इंद्रिया आदि के कुंज में जो बैठा वो भूतों के साथ ही हो इसी शरीर में है योग्य पश्यति जो देखता है वही देखता है यह पश्यति यहम पश्य स येद्यो इस प्रकार से उसको जानता है वो इसी इसी अभी प्रकृति ब्रह्म को ही जानता है ये ब्रह्म पश्य जानता है ये तत्प्रकृतम ब्रह्म एक ब्रह्म उसी को जानता है कहा कि यह पश्चिटित पूर्व परोशन पश्यती सब प्रकृत ब्रह्म पश्य समुदाय ऐसा संबंध करते जो पहले तब रूप परमात्मा से पैदा हुआ है ऐसा देखता है जो ऐसा देखता है वह प्रकृति प्रमुख को देखता है जो तो सर्वरूप बताना है उसको यह भी वही है और इत्यादि न हिरेगर्व से विशेष अंतग्रवां दीवार अवसर जीवन आराधन के विषय विशेष सर्वधारण करते हैं दो बातें बता दिया है कहते हैं हिरण्य गर्भ अर्घ्य इत्यादि शब्दों के द्वारा जो अर्घ्य पूर्व अजायता है इत्यादि शब्दों के द्वारा क्या सिद्ध करना हैं हिरण्य जो है ना विशेष रूप से विशेषण रूप से अंतकर्माश उसका दो भाव है एक।, एक तो अंतकर्माश है और एक जीव के साथ तालात्म्य भी उसका है दो भाग दो भाव है दो भागों दो में दोनों में बात करते हैं अंतकर्माश है ना विशेषण है ना जीवावसम का अवचेदक बनेगा हिरण्य गर्भ अंतकरण रूपी उपाधि से जीव का अवचेदक बनेगा कौन हिरण्य एक होगा विशेषण बना करके और जीव के तालात्म करके होगा सवराधिक को उपलब्धि कम करता है वही हिरण्य किस रूप से जीव के साथ तादाद बन है माना अंतकरण का हमसे को लेकर तो जीव के लिए उपाधि दिखा करके अवचेद बनेगा और जीव के साथ तादात्म करके सवदाज पर ज्ञान बनेगा ये दो बातें बताई थी एक अद्भुतपूर्वक ये बताया टिप्पणी तो का हैं दो नंबर टिप्पणी है ना जीवत्व में तो कह जीव क्यों नहीं माना जाए उसको का पूछा वह तत्व को जीव क्यों नहीं माना जाए तो कहा अर्भ्य पूर्व आ आता जीव तो जल आदि बनने के बाद होगा ना ये जल आदि से पहले पैदा हुआ विशेषण विशेषण है क्या था हिरणनगर में से विशेषण टिकाण है उसका विशेषण है हिरन नगर होते विशेषण होने से ये कहा हिरणनगर को विशेषण विशेषण से नहीं तो जीवन से संबंधित ये नहीं होगा ये जो कहा कि ये जो अंतकाले जीवा अवच्छेद जीवन का आधार विशेषण श्रद्धा दो काम जीव नहीं कर सकता अवच्छेद भी बनना और उसके साथ तादाद श्रद्धा के ज्ञाता भी बना दो तो बन पाएगा जीव का विशेषण नहीं हो सकता ये तीन नंबर पर कहते हैं अंतकरण अंशेर चिदह चिदर चिद अवच्छेदत्व असंभवी कहते चेतन चेतन का अवचेदक कैसे होगा जीव का अवच्छेदक बन गया कहते वो हिरणगर को जीव का अवच्छेदक चेतन चेतन का अवच्छेदक नहीं होता अवच्छेदक कोई ना होती है कहा नहीं अंतग्रहण अंश भी तो वही है संपूर्ण सूक्ष्म शरीर का पूंज है अंश को जाएंगे तो वो हो जाएगा अव्छेदक और जीव को तारापन करके देखेंगे तो शब्दादी की उपलब्धता बन जाएगी दोनों बन जाते हैं घिरने जाते ये बताया है। चीरा है, चीरा होशेगा का दर्शन बढ़ेगी चेतन चेतन का अवच्छेदक तो नहीं हो सकता पर एक शंका उठाई तीन नंबर में तो उसके उत्तर में कहा अंतकरण शेरा घिरने का वह मैंने अंतकरण अंश से तो बन जाएगा जीव का अवच्छेदक बन जाएगा तो अंतकरण उसको उठा दिए घेरेगा उसको घेरेगा जीव और चार जीवा प्रफिवक्षा प्रफिवक्षा का है क्या जीवावेद इन जीवताया विशेष उपलब्ध हैिनेगर से जीवत्व आसंद हिननगर जीव है ये तद अंतरेण विशेषम स्वाभिमान विषय समस्ती लिंगाई का स्वाभिमान विषय समस्ती लिंगाई का जो अंत गणाम सेना करते हैं क्या करते हैं स्वयं को समि में अभिमान रखने वाला होता है समस्त सूक्ष्म में अभिमान रखने वाला कौन है हिर स्वाभिमान स्वाभिमान विषय जो समी उसके अभिमान का विषय समस्ती सूक्ष्म करी जाए ठीक है जो लिंग शरीर है उसका एक देश के द्वारा अवश्य बनना है एक देश एक अंतकरण के लेकर तो, के एक देश अवश्य हृदयगर में अवश्य निगत जाएगा उसके तो संपूर्ण विषय उसका अभिमान का विषय है आम का विषय है किन्तु तो उसका एक देश अंतकर्ण है उसको लेकर के इसका विषय बनाएगा ये बताया चार नंबर का हृदयनगर विषय जीवत्व आसंग अंतग्रणय में विशेष अनुपाल रहेगी नहीं हिरणिगर जीवत कोई शंका उठाकर उसके बिना भी विशेषण लगा दिया क्या जीव में जब तालात्म्य होता है तब एक शब्दादी की उपलब्धता बनता है एक बताती है नहीं तो नहीं बनता समय हो गया है नहीं रखने का समय ओम सहन गो सहन हो नहनवीर शाम ओम शां